Allahu Akbar. I'm not the same. ka धाम मन तखंड बोधाय शिष्य संतापारी सचिद करके प्रथम भगवन नाम संकीर्तन करें उसके बाद श्री किशोरी जी के श्री चरणारिंदों में चल करके मधुर स्तुति का आनंद लें श्रीमारायण ना नारायण ना सल की जय सदगुरुदेव श्यामा की अहेतुकी कृपा के कारण ही जीवन में ऐसे क्षण मिलते हैं जब हम अपनी मति को सती बना सकते हैं भगवान के श्री चरणार में समर्पित कर सकते हैं ये श्यामा की कृपा का ही प्रतिफल है तो आओ हम सब मिल करके कल कल कल लोल करती हुई कालिंदी के कूल पर चलें ऐसा लगे कि वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानंदनी राश राशेश्वरी वृषभानंदनी श्यामा जो विराजमान हैं हम उन्हें निहार रहे हैं वो हमें निहार रही हैं आओ हम सब मिलकर के भावपूर्ण हृदय से उन्हें निहारें उनके चरणों में जीवन बारें सब मिलकर के हम सब पहले स्तुति करेंगे उसके बाद गोपी गीत की पावन पवित्र चर्चा में अपने चित्त को लगाएंगे सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से भाव भावेश्वरी को पुकारें उसके बाद यह रास रस का सस्वादन करें पहले किशोरी जी की मधुमय स्तुति कृपा रूपी श्यामा प्राणाध कृपा करो श्रीरा ठीक Me. कृपा ही हूं तुम्हारे अतिरिक्त इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है इसलिए आपके श्री चरणार विन्दों में हमारी करबद्ध यही प्रार्थना है आपने सदमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है बस ये कृपा मई करुणामयी दयामयी दृष्टि आपकी सदा यो ही बनी रहे हमारी चित्तवृत्ति हमारे आराध्य के चिंतन में सतत यो ही बनी रहे यही आपके शिक्षणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है जीवन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणार में साष्टांग दंडवत प्रणाम परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणार में बारंबार प्रणिपात परमादरणी सुधीजन विद्वज्जन हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद व मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांवरे सलों ने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां अपने नंदनंदन की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं भगवान की यह तुकी जब कृपा होती हैं तभी जीवन में ऐसे क्षण मिलते हैं जब हम परमात्मा की पावन पवित्र कथा का रसस्वादन कर सकते हैं ठाकुर जी इस कथा का निमित्त जिसे बनाना चाहते हैं बना लेते हैं करने कराने वाले तो वही हैं जब जैसे जहां से जो स्वर निकालना होता है निकाल लेते हैं ये स्वयं वक्ता बनकर के बोलते हैं और श्रोता बनकर श्रवण करते हैं वही दोनों के रूप में विराजमान हो करके अपनी कथा का ही रस लेते हैं अभी हमारी आदरणीय बहन रश्मि बहन ने व्यासपीठ पर यह स्मरण कराया कि 1970 से लेकर के उन्नीस तक महाराजा श्री यहाँ हर वर्ष आते रहे और सतासी में ही नवम्बर में महाराजा श्री का श्री विग्रह नहीं रहा तो ऐसा लगता है कि जब तक उनका श्री विग्रह रहा तब तक वो यहाँ क्रम वह चालू रखे अहमदाबाद में बल्लभ सदन में आने का उनका क्रम लगभग प्रत्येक वर्ष रहा अभी कुछ मास पूर्व मुझे महाराजश्री के द्वारा कथित एक गीत श्रवण करने को मिला जिस गीत का नाम है भ्रमर गीत और महाराजश्री ने इसी बल्लभ सदन में वह गीत सुनाया है वैष्णोजनों के बीच में जब भगवान की कोई चर्चा होती है तो स्वाभाविक वर्शीली हो जाती है मुझे तो कई बार लगता है कि वक्ता वही बोलता है जो श्रोता सुनना चाहते हैं जहाँ वैष्णोजन बैठे होते हैं प्रेमी जन बैठे होते हैं बक्ता की वाणी रसीली अपने आप हो जाती है क्योंकि वैष्णोजन का हृदय ही वक्ता के मुखारविंद से उल्लछित होता है उल्लछित होता है वही मानव हृदय बोलता है तो वह गीत सुन रहा था महर्षि का भ्रमर गीत जिसमें बहुत रसीले रसी भाव महर्षि ने प्रस्तुत किए हैं इस भूमि में अनेकानेक गीतों की चर्चा भगवत भक्ति की चर्चा होती रही है वो रही है तो भक्ति की अपनी महिमा है समय के कारण कई श्रृंखलाएं टूट जाती हैं कई श्रृंखलाएं पुनः बन जाती हैं ये सत्संग की श्रृंखला का पुनः जोड़ने का काम हमारे श्री राजेश भाई ने उनकी धर्मपत्नी ने मिलकर किया उनका मानस तो ये था कि कम से कम सात दिन का समय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो या कोई और विषय रखा जाए मेरे पास ही समय नहीं था इसलिए मैंने कहा इस बार केवल पाँच दिवस का ही रखो सत्संग उसमें जो भी विषय आप सुनना चाहो सो बता दो उन्होंने कहा महाराज जी आप ही निश्चित कर दो तो मुझे लगा कि तो परम भागवत भगवान के प्रिय वैष्णो जनों का स्थान है तो गोपी गीत की ही पावन पवित्र चर्चा रखी जाए आइए हम सब मिलकर के गोपी गीत के पावन पवित्र भावों का रससवादन करेंगे भी मैं एक निवेदन कर दू आप सबके सन्मुख श्रीमद भागवत महापुराण जिसमें बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है वह श्रीमदभागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का उवांग स्वरूप है उवांगमयी प्रतिमूर्ति है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। हमारे शुद्धिजनों ने जैसे भगवान श्री के विग्रह में अलग अलग अंग होते हैं हाथ हैं पैर हैं वक्षस्थल हैं वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी श्री विग्रह में भी उन्होंने निर्धारण किया है तो जो दसमस्कंद है वो हमारे श्री गोविंद का हृदय है और दसमस कंद में भी जो रास पंचाध्यायी है ये पंच प्राण है वैसे पंच प्राणों में अपनी अपनी विशेषताएं हैं किंतु जीवन दानी जो शक्ति है प्राणों में देखा जाए तो वही श्री गोपी गीत है श्रीमद् भागवत महापुराण का सार सर्वस्व ही गोपी गीत है ये गोपी गीत बहुत ही रसीला है इसके भावों को मैं आपके सम्मुख तो रखूंगा ही एक भूमिका के रूप में रख दूं क्योंकि सब लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का ही परिचय नहीं है ये तो वैष्णवजनों के कारण ये भागवत महापुराण की चर्चा होती रहती है नहीं तो आज भौतिकवाद में जहां व्यक्ति की चित्तवृत्ति भौतिकता की ओर दौड़ रही है उन्हें पता ही नहीं है कि श्रीमद भागवत महापुराण क्या है अभी एक बहन बता रही थी कि एक बहन ने उनको कहा कि गोपी गीत माने लगता है कि वहां तीन दो घंटे बैठकर कोई गीत गाए जाएंगे तो मुझे लगा कि उनको यही पता नहीं कि गोपी गीत कहते किस को तो जिनको गोपी गीत का ही पता नहीं है वह गीत का रसस्वादन क्या ले सकेंगे तो एक भूमिका के रूप में मैं आपको एक निवेदन कर दूं। उसके बाद गोपी गीत के पावन पवित्र भाव इसमें से हमारे श्री बल्लभाधीश के द्वारा जो भाव हैं वह रखेंगे और अपने आराध्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए भावों को दोनों को आपके सम्मुख विशेष रूप से रखूँगा मैं श्रीमद भागवत महापुराण का दसम स्कंध जिसमें से भगवान की लीलाएं गाई गई हैं उसमें से जो रास पंचाध्याय ये पांच अध्याय है श्याम सुंदर ने वैसे तो हमारे श्री बल्लभाधीश ने रास की भूमिका को स्वीकार किया है वेणु गीत से श्रीमद भागवत महापुराण में पांच गीत हैं गोपियों के प्रेम गीत प्रथम है वेणुगीत द्वितीय है प्रणय गीत और तृतीय है ये गोपी गीत चतुर्थ है युगल गीत और पंचम है भ्रमर गीत ये पांच गोपियों के प्रेम गीत बोले जाते हैं ये तो जो इसमें वेणुगीत है वेणुगूत गीत को हमारे श्री वल्लभाधीश ने पूर्वानुराग का गीत माना है पूर्वानुराग का गीत माने एक दिन शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र वातावरण में श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर धरकर वेणु नाद किया और उस वेणु ध्वनि को सुनकर के ब्रजांगनाओं ने घर में बैठे हुए गोविंद का दीदार किया और गोविंद की वेणु के बारे में कुछ भाव अभिव्यक्त किए हैं वेणुना गीतम वेणु गीतम वेणु के द्वारा गाया गया गीत ऐसा नहीं है वेणु को सुनकर जो गाया गया गीत है उस गीत का नाम वेणु गीत है भगवान ने वेणु के ऐसे स्वर बजाए कि गोपांगनाएं उनके चरणों में अपने प्राणों को समर्पित कर देती हैं श्याम सुंदर ने देखा कि गोपांगनाओं की चित्तवृत्ति हमारे और आकर्षित हो गई हैं तो श्याम सुंदर ने उन रसी गीतों को और विस्तार किया है बाद में गोविंद को पाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया और कात्यायनी व्रत में गोविंद का दीदार हुआ गोपांगनाओं को और दीदार होने के बाद भगवान ने उनको आश्वासन दे दिया कि आने वाली रात्रियों में हम तुम्हारे साथ विहार करेंगे एक मैं निवेदन कर दू आप सबके सन्मुख श्याम सुंदर ने जब वेणुगीत गाया है उस समय श्याम सुंदर की बहुत बड़ी अवस्था नहीं थी पांच साल के थे श्याम सुंदर क्योंकि जब गिर श्याम सुंदर ने धारण किया है तब श्याम सुंदर की अवस्था सात साल की थी यह सप्ताहों बाला तो पांच वर्ष का बालक वेणुनाद करता है श्र वेणुध्वनु सुन करके ब्रजांगनाएं उनके चरणों में अपनी प्राणों को सज्जत कर देती हैं और जब श्याम सुंदर को पाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी व्रत को किया है उस समय भी श्याम सुंदर की बहुत बड़ी अवस्था नहीं है श्याम सुंदर ने उनके वस्त्रों का अपहरण करके और कहा आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ विहार करेंगे किंतु एक अनोखा भाव वहां पर श्याम सुंदर ने रखा है जो आप सबको ध्यान देने लायक है भगवान ने गोपांगनाओं को कहा भरजिता क्विता धाना प्रायो बीजा मय्या वेशित ध्याम कामक कामाय कल्पते जैसे चना मटर गेहूं सिंग इनको उबाल दिया जाए अथवा भूंज दिया जाए भूंजने और उबालने के बाद चाहे कितनी उर्वरक भूमि में बोया जाए तो क्या उसमें अंकुर निकलेगा बीज नहीं बीज से अंकुर नहीं निकलने वाला है वैसे ही जिनकी चित्तवृत्ति भगवान कहते हैं मेरे चरणों में लग जाती है मेरे में समर्पित हो जाती उसके चित्त में काम का बीज अंकुर अंकुरित नहीं होता है और इस रास का रस स्वादन कराने के लिए ही ब्रजांगनाओं को भगवान ने गिरराज धारण किया है भूमिका है रास की और भगवान ने यज्ञ पत्नियों को भी इसी कारण से ही बुलाया था भगवान ने श्री ब्रह्मा को भी अनुकूल बनाया वरुण को भी अनुकूल बना लिया है रास के लिए और जब शरद पूर्णिमा की धवल पावन पवित्र रात्रि आई सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षर तुम योग माया मुश्रिता भगवान भगवान माने जैसे धनवान शब्द है यशवान शब्द है ज्ञानवान शब्द है विद्वान शब्द है वैसे भगवान शब्द है वान माने होता है तदवान जैसे विद्वान शब्द कहा जाए तो विद्या वाला धन धनवान कहा जाए तो धन वाला यशवान कहा जाए तो यश वाला तो भगवान माने भगवाला और विष्णु पुराण में भगवान के छह भग बताए गए हैं ऐश्वर्य समग्रस् धर्म से यश श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चै शरणनाम भग इतीर्ण भगवान उसको कहते हैं जिसके जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य हो संपूर्ण यश हो संपूर्ण श्री हो संपूर्ण धर्म हो संपूर्ण ज्ञान हो और संपूर्ण वैराग्य हो उसका नाम भगवान है ये रासलीला का जो प्रसंग है ये बहुत रसीला है और हमारे चित्त को रस से भरने वाला है काम रोग को समाप्त करने वाला है रासलीला का प्रसंग ये काम लीला नहीं काम विजय लीला है और राश को श्रवण करने से चित्त में काम समाप्त हो जाता है अभी तो काम बढ़ता नहीं है कारण क्या है कि जो भगवान जिस लीला को कर रहे हैं जिनके जीवन में संपूर्ण धर्म है सामान्य धर्म वाला व्यक्ति भी अधर्म की चर्चा नहीं करता है अधर्म की बात नहीं करता है तो जिनके जीवन में संपूर्ण धर्म होगा वो अधर्म की लीला कैसे करेंगे भगवान ने जब शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि देखी तो अपने अधरों पर धर करके श्याम सुंदर ने वेणु नाद किए है एक निवेदन करूं आप सब समझ सकेंगे इसे भगवान ने जहां अपने विभूतियों का वर्णन किया है गीता आदि में तो संसार में जो जो विशेषताएं हैं विलक्षणताएं हैं भगवान कहते हैं वो हम हैं अगर भगवान से पूछा गया कि ऋतुओं में आप कौन सी ऋतु हैं तो भगवान ने कहा ऋतु नाम कुष्मा का रहा मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं किंतु तो हमारे श्याम सुंदर ने जीवन धरने जितनी भी लीलाएँ की हैं विशेष विशेष लीलाएं वैष्णोजनों को तुरंत स्मरण में आ जाएगा वो सभी की सभी लीलाएं भगवान ने शरद ऋतु में की है। में हैं गोवर्धन धारण लीला शरद ऋतु में है नागनाथने की लीला शरद ऋतु में है रास लीला शरद ऋतु में है जितनी विशेष विशेष लीलाएं भगवान की हैं सभी शरद ऋतु में है तो हमारे श्याम सुंदर को यह शरद ऋतु क्यों भाती है क्या कारण है कोई ना कोई कारण तो होगा जिस कारण के कारण हमारा कृष्ण इस ऋतु पर रीझ गया है श्री बल्लाधीश ने इस पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला आज मैं देख रहा था सुबोधि को भी और हमारे महाराषि ने तो इस शरद ऋतु को बहिरंग शरद ऋतु न मानकर अंतरंग शरद ऋतु माना है अंतरंग शरद ऋतु कैसे ये शरद ऋतु तब आती है जब वर्षा ऋतु आती है उसके बाद शरद ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में क्या होता है वर्षा ऋतु में मेघ बरसते हैं जल बरसता है और जब ये जल बरसता है वर्षा ऋतु में तो मेघ जो भी जल बरसते हैं वो पावन होता है पवित्र होता है निर्मल होता है स्वादु होता है जीवन देने वाला होता है किंतु वही जल जब भूमि का स्पर्श पाता है तो अपावन अपवित्र मटमैला गंदा दुर्गंध युक्त तो हो जाता है मेघों से बरसने वाला पानी निर्मल स्वादु जीवन देने वाला जल जब भूमि का संस्पर्श पाता है पृथ्वी का संस्पर्श पाता है तो गंदा हो जाता है कि नहीं नालियों में जाता है गटरों में जाता है और वही सिमिट सिमट कर सरोवरों में बाद में भर जाता है वर्षा ऋतु में जो वर्षा हुआ जल सिमिट सिमट कर सरोवरों में भरा रहता है तब तक वह अपवित्र रहता है जब तक शरद ऋतु नहीं आती है शरद ऋतु आने पर वो भी जल पवित्र हो जाता है पावन हो जाता है ऐसे जब ये जीव जन्मता है क्योंकि ईश्वर का अंश होने के कारण यह निर्मल होता है और जैसे जैसे माया का संस्पर्श इसमें लगता है अपावन हो जाता है भूमि परत ढावर पानी जिम जीव ही माया लपटानी तो अब जो जो पानी अपवित्र हो गया है दुर्गंध युक्त तो हो गया है इसको पावन और पवित्र बनाने का साधन हुआ शरद ऋतु ऐसे जो हमारा अंत करण अपन और अपवित्र हो रहा है रागत द्वेश के कारण काम क्रोध लोभ मद मत्सर के कारण हमारा आपका अंत करण भी अपावन और अपवित्र हो रहा है इसको पावन और पवित्र कब बनेगा कैसे बनेगा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि प्रविष्ट करण रंधे न स्वाम भाव सरोम शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद जब आपके कानों के माध्यम से कमनीय भगवान श्रीकृष्ण की कथा आपके हृदय में जाएगी तो जैसे शरद ऋतु के आने पर सरोवरों का जल पवित्र हो जाता है वैसे आपके अंतकरण में भगवान की कथा जाने से आपका अंतकरण पवित्र हो जाएगा और जब आपका अंतकर्ण पवित्र हो जाएगा तो पवित्र अंत कर्ण में ही परमात्मा का रास होगा जब तक अंतक करण पवित्र नहीं होता तो परमात्मा का रास होने वाला नहीं है तो शरद ऋतु लाने वाली ये भगवान की कथा है हमारे भी अंतककरण में शरद ऋतु आए जिससे श्याम सुंदर दिव्य वहा रास रस का रस स्वादन हमें सबको कराए तो ये जब शरद ऋतु आई तो शरद ऋतु को देख करके जो निष्काम परमात्मा है वो भी सकाम हो गए और सकाम बनकर के श्याम सुंदर ने सृष्टि को निहारा सृष्टि बड़ी रसीली नजर आई और अपने अधरों पर श्याम सुंदर ने धरकर वेणुनाद किया सुखदेव जी महाराज ने इस लीला को बड़े अच्छे शब्दों में गुनगुनाया है आप सबकी दृष्टि जाएगी वहां सुदेव जी महाराज हमारी कहते हैं श्याम सुंदर जब ये वेणु बजाते हैं तो कैसी बेणु बजाते हैं जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम ये कलम माने क्लीम काम बीज मंत्रम अथवा अस्फुट वाक्यन कलरवेण कई वाक्य सुनने में तो बड़े रसीले लगते हैं किंतु वह समझ में नहीं आता कि वाक्य क्या है तो ये वेणु क्या गीत भगवान का सुनने में बड़ा रसीला था जब गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों पर यह गीत ध्वनि गई और ये कैसी गोपांगा अच्छा ये सबको श्याम सुंदर ने इस वेणु से नहीं बुलाया है जो वेणु गीत की वेणु है वो सर्वभूत मनोहरम है वेणु गीत के माध्यम से भगवान सारी संपूर्ण सृष्टि को ही अपनी ओर खींच लिया था आप वेणुगीत सुनेंगे तो पाएंगे वहां हिरणिया भी भगवान को निहारती हैं यमुना का जल भी भगवान की ओर उल्सरित हो जाता है वहां पक्षी भी भगवान के दीवाने हैं वहां बच्चे भी भगवान के दीवाने हैं बछड़े भी भगवान के दीवाने हैं वेणुगीत सुनकर के किंतु जो रास की वेणु है वो रास की वेणु पशुओं को आकर्षित करने के लिए नहीं थी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं थी वह वेणुगीत केवल गोपियों को बुलाने के लिए गीत था ये रास की जो वेणुगीत है वेणु द्वारा गाया गया गीत ये बाम दृशाम मनोहरम बाम दिशा मन होता है जिसकी आंखें सुंदर हों तो आप लोग कहोगे कि लगता है केवल तरुणियों को ही भगवान ने बुलाया था क्या वृद्धाओं को नहीं बुलाया रास में नारायण ध्यान देने लायक बात ये है कि संसार के लोग जब नेत्र देखते हैं तो चर्म नेत्रों को देखते हैं ये आंखें जो आपके चर्म में बनी हुई हैं शरीर में बनी हुई हैं तो हमारे जीवन गोविंद इन आंखों को नहीं देखते हैं भगवान कौन सी आंखों को देखते हैं जिन आंखों में श्याम सुंदर बसा हो सच में ध्यान देने लायक ही है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुंदर आंखें वही हैं जिन आंखों में श्याम सुंदर बसा हो बावरी वे आखियां जरी जाए जो सांवरों छोड़ निहारें गोरो जिन आंखों में श्याम सुंदर बसे थे ऐसी ही आंख वाली गोपांगनाओं ने श्याम सुंदर की वेणु सुनी है और जो महाराज ये वेणु सुनी तो जैसी थी वैसी उठ धाई मैं निवेदन करूं आप सबके सम्मुख मैं तो बड़े बड़े सन्यासियों को भी गोपांगनाओं के प्रेम के सामने निछावर कर सकता हूं ये गोपियां सर्वधर्म संसनी हैं, इन्होंने सम्यक प्रकार से त्याग किया है संसार का जब श्याम सुंदर की वेणु इनके कर्ण कोहरों पर पड़ी आ जगमुरोन्य मलक्षितोद्य महा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाहा सुखदेव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं इन ब्रजांगनाओं का ये ब्रजांगनाएं ऐसी ब्रजांगनाएं हैं जैसे नदियां सागर की ओर दौड़ दौड़ करके जा रही हूं वैसी ये गोपांगनाएं गोविंद की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। सुखदेव जी महाराज इन गोपांगनाओं का दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि कई गोपियां गाय दूर रही थीं और गोविंद की बेणू सुनाई पड़ी तो पूरा दुग्ध दोहन नहीं किया अगर गाय के दो स्तन दुहे थे तो दो स्तनों को दुहा हुआ और गाय को उसी स्थिति में छोड़कर गोविंद की ओर दौड़ पड़ी कई गोपांगने अपने पति सेवा में लगी हुई थी भोजन आदि करा रही थी पति भोजन में बैठे हुए थे और वेणु बजी तो दूसरी रोटी देने का समय नहीं लगा उनको वैसे ही भाग करके चली गई और कई गोपियां श्रृंगार कर रही थी जो निरंजन की गोपी निरंजन की वेणु गोपी के कर्ण कोहरों पर गई तो अंजन लगाना भूल गई श्रीमद भागवत महापुराण में तो वर्णन है कि एक आंख में अंजन लगाया था और निरंजन की वेणु बजी तो उसको दूसरे आंख में काजल लगाने का भी समय नहीं लगा और इतना ही नहीं कई गोपांगनाएं अपने अधरों पर अंगराग आदि लगा रही थी लाली आदि लगा रही थी तो जल्दी जल्दी में आंख में लगा लिया और आंख का कज्जल अधरों पर लगा लिया और यहां तो यह भी वर्णन है कि गोपांगनाओं ने वस्त्र भी जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे के पहन लिए गोपियां श्रृंगार बनाकर गोविंद के पास नहीं गई हैं मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कोई कामनी यदि कामी के पास जाती है तो श्रृंगार बनाकर जाती है कि श्रृंगार बिगाड़ कर जाती है आप उत्तर देंगे कि श्रृंगार बनाकर जाती है किंतु यहां गोपियां श्रृंगार बनाकर नहीं गई हैं श्रृंगार बिगाड़ कर गई जैसी परिस्थिति में थी ब्रजांगनाएं वैसे ही चल पड़ी और कई गोपियों के माता पिता ने बंधुओं ने सखाओ ने उनको रोक दिया कमरे में कैद कर दिया किंतु बड़ी विलक्षणता तो यह हुई जिनको किसी ने रोका नहीं था वो बाद में पहुंची और जिनको रोक दिया गया था वो पहले पहुंच गईं, ऐसी घटना कैसे घटी जिनको कैद कर दिया गया था वो गोपियां पहले कैसे पहुंची कृष्ण मिलन में जो व्यवधान हुआ उसमें इतनी पीड़ा हुई ब्रजांगनाओं को इतनी पीड़ा हुई कि जन्म जन्म के पाप एक साथ जलकर राख हो गए और जब पाप उनके जलकर राख हो गए अंतक कर्ण पवित्र हो गया तो प्रकोष्ठ में जहां वो कैद थी वहीं श्याम सुंदर का दीदार हो गया और वहीं श्याम सुंदर का मिलन हुआ तो उनको इतना आनंद आया इतना आनंद आया इतनी रसोत्पत्ति हुई इतना सुख मिला कि जन्म जन्म के पुण्य समाप्त तो हो गए और पाप पुण्य समाप्त तो होने पर उनका शरीर ही छूट गया वह क्योंकि ये शरीर जो हम लोगों को मिला है ये पाप पुण्य के मिश्रण से ही मिला हुआ है सुख दुख पाने के लिए और जब उनका ये स्थूल शरीर समाप्त तो हो गया तो सूक्ष्म शरीर से गोविंद की ओर यात्रा करती हैं योग माया ने उनको दिव्य से विग्रह दे दिया योग माया ने उनको दिव्य गोपी बना करके गोविंद के सन्मुख पहुंचाया है और जब ये गोविंद के सन्मुख पहुंची तो बोलने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं अवदत अवदताम श्रेष्ठो वाचई पेशार भी पेशा विमोहयन श्याम सुंदर जो बोलने वालों में श्रेष्ठ हाथ जोड़कर बोले आओ आओ देवी हो स्वागतम भो महाभागा आश्यताम करवाम किम आओ आओ देवियों तुम्हारा स्वागत है बैठो बैठो तुम्हारी हम सेवा करें क्या तुम्हारी सेवा करें और सेवा आदि पूछने के बाद कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे ब्रूतागमन कारणम आज ऐसी धवल रात्रि में तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या है घर में सब आनंद तो है मंगल तो है घर में कोई आग आग तो नहीं लग गई कोई परेशानी तो नहीं है श्याम सुंदर की ये कठोर वाणी सुनकर के गोपांगनाओं के चित्त में पीड़ा हुई उनको तो लगता था कि ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं हमारी प्रतीक्षा में ही लगे हुए हैं और अब हमसे पूछ रहे हैं ब्रुता गन कारण तुम्हारे आने का कारण क्या है बाद में कहते हैं देखो अच्छा तुम यमुना का पुलिन देखने आई हो धवल रात्रि देखने आई हो हम तुम्हें दिखा देते हैं और दिखाने के बाद बोले घर चली जाओ श्याम सुंदर ने इन ब्रजांगनाओं को धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया है श्याम सुंदर ने कहा ब्रजांगनाओं, तुम्हारे प्रारब्ध के आधार पर तुम्हें जैसा भी पति मिला हो कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए दुशील हो दुर्भग हो रोगी हो धनहीन हो क्रोधी हो हमारे महारषि तो इसका इतना सुंदर विश्लेषण करते थे महारषि तो कहते हैं कि यदि पति में क्रोध ज्यादा हो तो यह समझना चाहिए कि इसमें नृसिंह भगवान का अंश ज्यादा है क्रोध ज्यादा हो तब भी पति के परित्याग की इस चर्चा नहीं करनी चाहिए विचार ये करना चाहिए कि इसमें नृसिंह भगवान का अंश ज्यादा है बोलता कम हो मर्यादा में रहता हो तो समझना चाहिए इसमें राम जी का अंश ज्यादा है और कपड़े ठीक ठाक न पहनता हो गंदा रहता हो तो जान जाना चाहिए इसमें सूकर भगवान का अंश ज्यादा है अगर जल ज्यादा प्रिय हो उसे तो ज्यादा आजकल तो झगड़ा इस बात का भी हो जाता है कि पानी बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं तो जान जाना चाहिए इसमें कमठ भगवान का अंश ज्यादा है जल से या मत्स्य भगवान का अंश ज्यादा है और बहुत स्त्रियों से ज्यादा प्रेम करता हो तो जान जाना कन्हैया का अंश ज्यादा है ऐसे भी पति का परित्याग करना अपराध है क्योंकि अगर पति का परित्याग करोगे तो यह लोक भी समाप्त हो जाएगा नष्ट हो जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा श्याम की बात सुनकर के गोपांगनाओं ने कहा कि जीवन धन मैं तो आपके अतिरिक्त अब किसी को पहचानती नहीं हूं सारे नाते आपके साथ हैं आप ही हमारे पति हैं आप ही, ही हमारे पृष्ठ हैं अब हम आपके लिए परित्याग करके सब कुछ आ गई हैं अब हम जाएंगी नहीं श्याम सुंदर ने उसके बाद भी समझाया कि जिससे ज्यादा प्रेम हो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए अतिमिठास में भी कीड़े पड़ते हैं श्रवणार्थ दर्शनाथ ध्यानात् हमारा कीर्तन कर लिया करो हमारी कथा सुन लिया करो जब हम गोचारण करके आ जाएं तो दर्शन कर लिया करो गोपांगनाओं ने कहा कि अब आप और हमारे बीच में ऐसा संबंध नहीं है जिस संबंध में कीर्तन किया जा सके अर्थात आप हमारे पृष्ठ हो प्रीतम हो हम तुम्हारा नाम कैसे ले सकती हैं और बिना नाम के कीर्तन नहीं हो सकता है श्याम सुंदर तब भी कठोर होकर के बोले तुम चली जाओ तुम्हें यहां रहने की आवश्यकता नहीं है ये बात सुनकर के गोपियां रोने लगी और गोपियों ने एक गीत गाया है जिस गीत का नाम है प्रणय गीत इस गीत में गोपियों ने अपने हृदय को रखा है और घर द्वार के त्याग का स्वरूप बताया है मैं वैष्णोजनों की बात नहीं कर रहा हूं सामान्य जन नारायण ध्यान रखना आप अन्यथा मत लीजिएगा ये मंदिरों में जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है ये भगवान को चाहने वाले लोग नहीं होते भगवान से चाहने वाले लोग होते हैं भगवान को चाहने वाले लोग हजारों लाखों में कोई एक होता है जो भगवान को चाहता है नहीं अधिकतर सब लोग भगवान से चाहते हैं आप जाकर देखो मंदिरों में तो जो चाहत होती है हमको ये दे दे ठाकुर जी हमको ये दे दे, हमको ये दे दे, तो जो भगवान से चाह रहा है वो भगवान का भक्त नहीं है वो तो धन का भक्त है वैसे तो गीता में भगवान ने अपने चार प्रकार के भक्त माने हैं आर्थ भी भक्त माना है अर्थार्थी भी भक्त माना है जिज्ञासु भी भक्त माना है ज्ञानी भी भक्त माना है तो आर्त और अर्थार्थी ये दोनों भक्त उत्तम भक्त नहीं है उत्तम भक्त तो ये ब्रजांगनाएं हैं जिन ब्रजांगनाओं के जीवन में गोविंद को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहिए गोविंद के सुख के अतिरिक्त मैं प्रणय गीत की व्याख्या नहीं करूंगा पूरी एक, एक भूमिका आपके सामने जिनको पता चल जाए गोपी गीत है क्या किसको गोपी गीत कहते हैं उसकी एक भूमिका आपके सामने ंगम दृष्टि आपके सामने रख रहे हैं ये जो घर द्वार छोड़ करके सर्वसन्यासिनी बनकर के, सर्व बन के ब्रजांगनाएं आई हैं उनकी चित्त की स्थिति क्या है महाराज ऐसी डंके की चोट से ब्रजांगनाएं श्याम सुंदर के सामने कहती हैं मईव विभोर हति भवान गुम संसम संत्यज सर्व मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जासमान देव यथाधि पुरुषो भजते मुमु छून ये विभो विभू का अर्थ होता है व्यापक आप व्यापक हो तो हमारे हृदय में भी बैठे हो और यदि आप हमारे हृदय में बैठे हो जीवन तो आपको पता है कि आप ऐसी कठोर वाणी बोलोगे तो हम मर जाएंगे तुम न संसम ऐसी कठोर बाणी मत बोलो जिससे हम मर जाएं। हमने तो आपके कारण सबका परित्याग कर दिया है संत्यज्य सर्व विषयांस्तवपाद मूलम आपके चरणाश्रित हमने संसार के सभी विषयों का परित्याग कर दिया है मानो भगवान ने पूछ दिया री ब्रजांगनाओ तुमने यदि संपूर्ण विषयों का परित्याग किया है तो फिर मेरे पास क्यों आई हो गोपियों ने जो प्रयोजन बताया है नारायण बड़ा रसीला है गोपियां कहती हम आपसे कुछ पाने के लिए नहीं आई हैं आपको हम देने के लिए आई हैं दन है ये वैष्णोजन जो भगवान को भी कुछ दे सकते हैं भगवान से भी इनकी मांगने की कामना नहीं है हमारे हमारिधाम वृन्दावन में एक महाराजा के बहुत प्रिय प्रेमी समतो में भक्त कोकिल की चर्चा में कई बार करता हूं महारि कहते थे कि यदि हम साईं के बगल में बैठे होते हैं तो हमको पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे रशीले भाव आते हैं तो ये शरीर ने जब साईं के भक्तों को निहारा तो मुझे बड़ा विलक्षण लगता था वो परंपरा भी बड़ी विलक्षण लगती थी वहां के प्रेमीजन हमारे आश्रम में आते थे महाराज श्री के सर पर हाथ रख करके वृद्ध वृद्ध मात माताएं पुरुष आशीर्वाद देते थे बच्चे भी आशीर्वाद देते थे जुग जुग जियो साईं, खीर खंड पियो साई मुझे लगता था ये कौन परंपरा है जो संतों को भी आशीर्वाद दिया जाता है क्योंकि आर्य परंपरा के आधार पर तो संतों से बड़ों से आशीर्वाद मांगा जाता है ये कहाँ की परंपरा है जहां आशीर्वाद देने की परंपरा है मुझे कई बार लगता था इन माताओं को मना कर दूं इन लोगों को निषेध कर दूं कि आशीर्वाद मत दो प्रणाम करके आशीर्वाद मांगो किन्तु जब मैं श्रीमद भागवत महापुराण का चिंतन करने लगा पढ़ने लगा और जब मैंने दर्शन किया कि जिस समय नंदोत्सव मनाया जा रहा था और गोपियां नंद भवन में आईं तो गोविंद से कुछ मांगती नहीं है गोविंद को आशीर्वाद देती हैं ता आशी साहा प्रियुंजानस चिरम तिबाल के गोपियां श्याम सुंदर के शर पर अपना हाथ रखती हैं और हार रखकर आशीर्वाद देती हैं कि जुग जुग जियो लाला तुम्हारी उम्र बढ़ जाए हमारी उम्र तुमको लग जाए तुम्हारे जितने अलाए बलाए हमारे जीवन में आ जाएं हमारे जीवन के सख्त सुख सब तुम्हारे भाग्य में चले जाएं तो जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे लगा रे भक्त कोकिल तो गोपी परंपरा के थे और उनकी परंपरा के कारण ही उनके भावों में यह रसीलापन आ गया है इसलिए प्रेमी देने का नाम लेता है लेने का नाम नहीं लेता है एक मैं निवेदन करूं अपना प्रयोग यदि दूसरों के सुख के लिए करना प्रारंभ कर दिया जाए तो इसका नाम भक्ति है और दूसरों का प्रयोग यदि अपने सुख के लिए करना प्रारंभ कर दिया जाए तो इसी का नाम वासना है अधिकतर हम दूसरों का प्रयोग अपने सुख के लिए करते हैं कि हमें सुख मिल जाए हम आनंदित तो हो जाएं हम प्रमुदित तो हो जाएं किंतु गोपियों का भाव आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे ये गोपियां कहती हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्य जामान जिन्हें संस्कृत का थोड़ा भी बोध होगा वो समझ सकेंगे हमारे यहां क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं आत्मनेपदी और परसमयी पदी जैसे ये विद्वजन विद्वान भागवत का पाठ करेंगे या कोई अनुष्ठान करेंगे किसी जजमान का तो पाठ ये करेंगे और फल जजमान को मिल जाएगा ये कैसे होगा भोजन हम करें और पेट हमारे जजमान का भर जाए तो होने वाला नहीं है किंतु ये विद्वजन ब्राह्मणजन पाठ करते हैं और फल मिल जाता है यजमान को ये कैसे होगा तरन आजकल तो विज्ञान ने ये बिल्कुल निश्चित कर दिया है बैंक में आप रुपया डालने के लिए जाओ डालने वाले आप भले ही हो किंतु तो जिसका खाता और नाम जिसका लिखोगे उसी के खाते नाम में जाएगा कि नहीं जाएगा डालने वाले आप हो चाहे कोई दूसरा क्यों ना हो जिसका नाम डाला जाएगा जिसका खाता नंबर डाला जाएगा रुपया उसी में चला जाएगा ऐसे ही जब कर्म किया जाता है तो जब संकल्प बोलते हैं विद्वजन तो संकल्प बोलते समय ये कर्ता तो अपना नाम लिखते हैं जमा करने वाले के रूप में तो अपना नाम है किंतु ये फल का जो भोक्ता बने वो यजमान का नाम और गोत्र का नाम बोला जाता है अच्छा इसमें एक निवेदन है क्रिया का महत्व होता है क्रिया का महत्व का अभिप्राय यदि ये आत्मने क्रिया का प्रयोग करने लगे विद्वान लोग तो ये कर्ता भी होंगे और भोक्ता स्वयं बन जाएंगे तो क्रिया का प्रयोग करते हैं परश्मई पति ये गोपियां कहती हम तो तुम्हारी भक्ता बनकर आ गई हैं। तुम हमारा भोग लगाओ तुम यदि हमारा भोग लगाओगे तो तुमको सुख मिलेगा हमारे महर्षि तो इतना रसीला इसको बोलते हैं महर्षि कहते हैं गोपांगनाओं ने कहा अरे नटखट हमारे घर में हमारा पति था हमारे बच्चे थे हमारा घर द्वार था कोई कमी नहीं थी हम तुमसे सुख लेने नहीं आई हैं हम तुम्हें सुख देने आई है ये ब्रजांगनाएं हैं नारायण जो भगवान को भी सुख देने के लिए उन्मुक्त हैं, भगवान से कुछ कामना नहीं है और एक बात और भी कहती हैं अरे हटी, अरे हठीले अगर हम चली जाएंगी तो बाद में तुम पछताओगे कि अरे मैंने उनका ध्यान नहीं दिया इसलिए हटीलापन छोड़ो दुराग्रह छोड़ दो हम तुम्हारी भक्ता हैं हमारे ने तो भक्ता शब्द का भक्त माने कौन संस्कृत में भक्तम माने होता है भात पका हुआ चावल और जानते हैं पका हुआ चावल कौन होता है सही ढंग का पका अगर वो चावल आपस में मिल गया है हलवा बन गया तो रसीला चावल नहीं है वो अच्छा चावल नहीं है बनाने वाला अच्छा नहीं है बना नहीं पाया और कई बार चावल अलग अलग रहते हैं किंतु उसमें कणिका बनी रहती है कठोरपन बना रहता है तो चावल पूरा गलना गल जाना चाहिए और आपस में मिलना नहीं चाहिए वही अच्छा चावल होता है पका हुआ चावल तो जिनके जीवन में अभिमान की कड़िका नहीं है अपना अहं नहीं गुसा हुआ है कि मैंने ये किया मैं ये करूंगा अभिमान शून्य जो है एक बात अभिमान की कड़िका नहीं है और दूसरों के साथ कहीं राग नहीं है हम लोगों के जीवन में जाने कितनों के लोगों के साथ राग होता है बेटे के साथ राग नाती के साथ राग पैसे के साथ राग परिवार के साथ राग कहां कहां राग लगा होता है कितने रागों से हम बंधे होते हैं किंतु धन्य ही ब्रजांगनाएं जिन्होंने कहा हमको दुनिया में किसी से राग नहीं है हम किसी के साथ मिली नहीं है हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है हमारे तो संबंध ही केवल आप हो और हमारे चित्त में किसी प्रकार का अभिमान नहीं है हम तो भक्ता बनकर आई हैं मारा रिप्रणय गीत बड़ा रसीला है और इस प्रणय गीत को सुनकर के गोविंद के सामने प्रकट होते हैं और इनके साथ में रास करते हैं अधिकतर नाचने का नाम ही हम लोग रास समझ लेते हैं नाचना भी रास का एक अंग है ध्यान दीजिएगा उसमें कई चीजें होती हैं रास में कई अंग हैं नृत्य है गान है वाद्य है ये सब उसके अंग हैं, किंतु रासमान्य है क्या जैसा इसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा श्रुतिया जिसे रसो वैशाह रसम हेवायम लबध्वा आनंदी भवती जिसे वे वेद सदा सर्वदा ये कहते हैं कि वह रसस्वरूप है जैसे सागर में जल ही जल भरा हुआ है जल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वैसे जो आनंद ही आनंद भरा हुआ है उसमें जो पूर्ण चांद को देखकर जो तरंगे उठती हैं वही रास है अर्थात कृष्ण और गोपी कुछ और नहीं आनंद सिंधु में उठने वाली एक तरंगों का नाम ही रास है रसस्वरूप श्री कृष्ण में उल्लसित आनंद का नाम ही रास है श्याम सुंदरन ब्रजांगनाओं के साथ नृत्य करते हैं अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे नांगना श्याम सुंदर ऐसे इनके साथ अंत्य कर रहे हैं एक श्लोक तो इतना रशीला है मैं कई बार उसको गुनगुनाता हूं तो हृदय भराता है और वो सुखदेव जैसे वक्ता के द्वारा ही गुनगुनाया जा सकता है श्याम सुंदर ने ब्रजांगनाओं के अंग प्रत्यंग का संस्पर्श किया है और गोपांगनाओं ने श्याम सुंदर के अंगों का संस्पर्श किया किंतु इतना करने के बाद भी उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार कहीं भी चित्त आदि में कहीं भी काम का संचार नहीं हुआ सबसे मूल बात तो यही है कहीं भी क्योंकि ये काम लीला नहीं काम विजय लीला है काम को उत्तमबित कर दिया श्याम सुंदर ने वहां काम नहीं था केवल श्याम ही श्याम थे और सच में जहां श्याम होते हैं वहां काम होता ही नहीं है तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं तुलसी कबहू कर रही सके रवि रजनी एक ठाम जहां राम तहा काम नहीं और जहां काम नहीं राम जैसे अंधकार और दिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते रात्रि और दिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते वैसे ही काम और शाम एक साथ नहीं रह सकते जहां काम होगा वहां शाम नहीं होंगे और जहां शाम होंगे वहां काम नहीं होगा तो यहां काम नहीं आया और शाम सुंदर की एक विशेषता और भी देखिए यहां महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है महात्मा मैंने महात्मा का स्वरूप होता है वो जिसके साथ रहता है उसको लगता है कि मेरे अतिरिक्त इनका कोई नहीं है अधिकतर महात्माओं के बारे में आपको सुनने को मिलेगा किसी से बात मैं करता हूं अपने आराध्य गुरुदेव की महाराजा श्री की तो सब लोग यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम हमको करते थे सबसे ज्यादा प्रेम हमको करते थे सबसे ज्यादा प्रेम हमको करते थे और ईमानदारी यह है कि वो किसी से प्रेम नहीं करते थे आप कहोगे कैसे ऐसा क्यों है कारण क्या है एक बार बंबई से जब श्री निकले तो अधिकतर जीवन के उत्तरार्ध में महाराज को बंबई में ज्यादा रहना होता था वृंदावन में तो बहुत कम समय रहते थे श्री। होली के समय जाते थे और राधा अष्टमी के समय जाते थे राधाअष्टमी पर सदा वृंदावन रहते थे और होली आदि के समय पर वृंदावन पहुंच जाएं, तो जब बंबई से चलने लगे तो बहुत लोग महाराज को स्टेशन में छोड़ने के लिए आए उसमें से एक मुंह लगे भक्त ने प्रश्न कर डाला कि महाराज जी आप यहाँ से चले जाते हो बंबई से तो हमें बहुत याद आती है आपकी मैं घर जाकर के बहुत रोता हूँ हमारे एक महात्मा थे वहां बम्बई में पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज वो तो कहते थे स्वामी जी तुम चले जाओगे तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं मर जाऊंगा किंतु तुम्हारे बगैर रह तो नहीं पाऊंगा महारी से इतना प्रेम करते थे प्रेमपुरी जी महाराज ऐसे भक्त बहुत प्रेम करते थे तो महर्षि से पूछा कि सतसद बताओ आपकी हम बहुत याद करते हैं बंबई में आप हमारे बंबई से जाने के बाद आप हमारी याद करते हो कि नहीं करते हो महर्षि ने मुस्करा कहा कि सत्सद बताऊ बोले हा सत्सद बताओ तो बोले बॉम्बे सेंटर जो छूटता है सब छूट जाते हो मैं किसी की याद नहीं करता हूं इसी का नाम महात्मा है अगर वह जगत के याद को अपने चित्त में बसा लेगा तो ठाकुर की याद कब करेगा वह तो ठाकुर की स्मृति में वैष्णोजन ठाकुर की स्मृति में डूबे रहते हैं उनकी याद में डूबे रहते हैं उनके चिंतन में डूबे रहते हैं तो जहां जब रहते हैं तो उनका जीवन इतना रसीला होता है अब ठाकुर जी का जीवन इतना रसीला था मैं आपको सुनाऊंगा रसीलेपन के कई प्रयोग यहां तो यह वर्णन है कि अगर नाचते नाचते गोपियों को पसीना आ जाता था तो श्याम सुंदर अपने उत्तरी से दुपट्टे से गोपियों का पसीना पहुंच देते थे अगर उनका दुपट्टा गिर जाता था तो दुपट्टा को उठा करके उड़ा देते थे अगर उनके पायजेब खुल जाते थे तो पायजेबों को सुधार देते थे अरे कहाँ तक कहें गोपियां नाचते नाचते यदि थक जाती थी तो श्याम सुंदर पैर दबा देते थे श्याम सुंदर पैर दबा दे उनकी वेणु गूथ दें उन पर हवा कर दें सारे उनके बालों में पुष्प लगा दें भगवान की इस क्रिया को देख करके गोपांगनाओं के चित्त में मद आ गया नरण काम तो नहीं आया गोपियों को किंतु अभिमान आ गया और आप सबके सामने सन्मुख एक बात मैं रख दूं बम्बई की भाषा में बंबई में लोग पूछते हैं दाल चलेगी सब्जी चलेगी रोटी चलेगी तो मैं बंबई की भाषा में आपके सामने एक बात रखूं भगवान के दरबार में आप कामी हो चलेगा आप क्रोधी हो चलेगा आप लोभी हो चलेगा आपका आहार बिहार बिगड़ा है तब भी चलेगा आप कहेंगे ऐसे कैसे आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि आदि प्रयोग हैं आप लोग जानते हैं जटायु क्या फलाहारी था किंतु जटायु को भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया क्या सबरी मैया की जाति बहुत उत्तम थी किंतु भगवान ने उनको अपनाया कि नहीं अपनाया सुशीदा महाराज ने तो जटायु के बारे में लिखा है कि जब वो घायल पड़े थे उनके शरीर में पंख कट जाने के बाद जो तड़फे थे वो तो रेत लगी थी धूल लगी थी खून मिश्रित धूल अब वहां कोई रुई तो थी नहीं कोई कपड़ा तो था नहीं उस महाराज खून से लस्तपस्त उनका शरीर उसमें लगी हुई धूल भगवान ने अपनी जटायों से जटायु का जटायु की धूल को झारा था ऐसे ऐसे कामियों का हम आपके सामने नाम रख बता सकते हैं किंतु ठाकुर जी ने उनको भी गले लगा लिया तो यदि ठाकुर के दरबार में कुछ नहीं चलता है तो उसका नाम अभिमान है भगवान के समीप यदि आप जाना चाहते हो ठाकुर को यदि गले लगाना चाहते हो उनके साथ रास रस का रसस्वादन करना चाहते हो इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा भगवान के दरबार में अभिमान बिल्कुल नहीं चलता है आप चाहे कितने पवित्र आत्मा क्यों न हो आप चाहे कितने पुण्य आत्मा क्यों न हो यदि आपके चित्त में अभिमान आ गया तो भगवान आपको छोड़कर करके निश्चित दूर चले जाए अथवा पास में होते हुए भी आपको दिखेंगे नहीं और आज तक पता नहीं क्यों मुझे तो अभिमान का कारण ही समझ में नहीं आया ये जो लोग अभिमान करते हैं चाहे वो बुद्धि का हो चाहे वो बल का हो चाहे वह विवेक का हो चाहे वह धन का हो उससे बड़ी नासमझी हमको कुछ और लगती नहीं है आप एक भी कारण हमको अभिमान का बता दीजिए किसी को लगता हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं महाराज एक कोई स्क्रू ढीला हो जाए तो सारी बुद्धि लापता हमने ऐसे ऐसे लोगों के दर्शन किए हैं जो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाते उनके नाम भी नहीं बता पाते अपना नाम भूल जाते हैं ये बुद्धि कहां चली गई कोई कितना बहुत सुंदर हो और लकवा लग जाए तो सब सुंदरता लापता की नहीं लापता और ये धन का अभिमान हो कि हम बहुत बड़े धनसाली हैं हमने बहुत रुपया कमा लिया है हमने एक रात्रि में अरबपति व्यक्ति को रोडपति होते देखा है एक रात्रि में ये धन कब कहां और कैसे चला जाएगा इसका भी कोई पता नहीं है तो धन का अभिमान करने लायक नहीं सुंदरता का विमान करने लायक नहीं बुद्धिमत्ता का विमान करने लायक नहीं पता नहीं क्यों लोग अभिमान करते हैं और अभिमानी व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता है भगवान से दूर हो जाता है ठाकुर से दूर हो जाता है ठाकुर से दूर होने का ही प्राय सत से दूर चला जाएगा चित्त से दूर चला जाएगा आनंद से दूर चला जाएगा क्योंकि ठाकुर जी सच्चिदानंद स्वरूप है आप महात्मा पढ़ते हो तो सच्चिदानंद रूपाय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है कृष्ण hmm. का स्वरूप है सत, सत, चित और आनंद यदि आपके जीवन में अभिमान आया तो आप सत से दूर चले गए आपके जीवन में अभिमान आया तो आप चित से दूर चले गए आपके जीवन में अभिमान आया तो आप आनंद से दूर चले गए और यदि आप आनंद से दूर चले गए तो स्वाभाविक है दुख से आपका जीवन क्रांत हो जाएगा गिर जाएगा ठाकुर जी ने इनके अंतकरण में अभिमान देख लिया अच्छा कौन सा साभिमान आया इनको आया सौभग मद सौभग मद मैंने गोपांगनाओं को लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए श्याम सुंदर हमारी सेवा कर रहे हैं मैं बहुत अच्छा गाती हूं क्योंकि गोपियां गाती भी बहुत अच्छा थी मैं बहुत अच्छा नाचती हूं नारायण ये गाना नाचना है तो भगवान की ही कला किंतु यदि अभिमान आपको हो जाएगा कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं या गाती हूं नाचता हूं या नाचती हूं तो याद रखिएगा यह अभिमान भगवान सहन नहीं करते हैं। और निज जन का अभिमान तो भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते रावण नदी का अभिमान तो सह भी लें किंतु जो निज जन उनके हैं अपने समीप में रहने वाले लोग हैं उनका अभिमान बिल्कुल भगवान पसंद नहीं करते हैं इसलिए तासाम तद सौभग मदम वीक्षमान चेषव प्रश्रमाय प्रसादात्रीयत सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं कि भगवान ने जब इनका सौभग मद देखा तो इनके कल्याण के लिए अंतरहित तो हो गए अच्छा नरणी अभिमान क्या करते देखो प्रेम जोड़ता है अभिमान तोड़ता है विनम्रता आपके जीवन में आएगी तो आप सबसे जुड़ जाओगे और आपके जीवन में अभिमान आएगा तो सबसे आप अलग हो जाओगे अभिमानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है आप धीरे धीरे सबसे छिन्न भिन्न होते जाओगे समाज में भी आपकी वाणी में आपकी क्रिया में अभिमान आता है तो धीरे धीरे आप सबसे दूर होते चले जाओगे और देखो भगवान से भी दूर हो जाओगे भगवान ने सोचा कि अभी तो इनके जीवन में अभिमान आया है और इन्होंने अपने ऊपर दृष्टि डाली है बाद में आपस में कलह करने लगेंगी कि श्याम सुंदर हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं श्याम सुंदर हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो रास का रस ही नहीं मिल पाएगा इसलिए अंतरहित तो हो जाना चाहिए हमारे महाराज सिंह ने तो इतना बढ़िया अर्थ किया है अंतरहित का अंतरहित माने अंदर से हित चाहते थे ठाकुर जी अहित नहीं चाहते थे गोपांगनाओं का अरे अहित चाहते होते तो इन गोपियों और गोप के लिए तो भगवान अवतार लेकर आए हैं इन प्रेमियों के लिए तो परमात्मा ने अवतार धारण किया है तो उनका अहित कैसे चाहेंगे तो उनको लगा कि मेरे कारण इनके जीवन में देखो ध्यान रखना जिस कारण से आपके जीवन में अभिमान आ रहा है यदि आप भगवान के हो तो भगवान वो कारण हटा देंगे अगर संपत्ति के कारण आपको अभिमान आ रहा है तो संपत्ति हटा देंगे विद्या बुद्धि विवेक के कारण आपके जीवन में अभिमान आ रहा है तो भगवान वो हटा देंगे तो यदि चाहते हो कि ये हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथी बने रहें बुद्धि हमारा साथ सदा देती रहे विवेक हमारा सदा साथ देता रहे विचार हमारे सदा साथ देते रहे तो अभिमान रूपी असुर से बचकर रहिएगा क्योंकि ये असुर आया तो भगवान धीरे धीरे इन चीजों को सब समाप्त करते चले जाएंगे भगवान अंतरहित तो हो गए हमारे महर्षि तो बड़ी बधुर बात कहते हैं वो कहते अंतरहित माने कहीं गए थोड़ी थे गोपियाँ नाच रही थी श्याम सुंदर भी नाच रहे थे एक गोपी का उत्तरी गिर गया था दुपट्टा गिर गया था श्याम सुंदर ने वो दुपट्टा उठा लिया और दुपट्टा उठा करके जैसे गोपी ओढ़े हुए थे वैसे गोपी ओढ़ लिया उन्होंने गोपी बन गए मोहनी बनने का तो अभ्यास है ही अब गोपियों के बीच में गोपी बनकर के बैठ गए देखो भगवान हम आपसे कहीं दूर नहीं है हमारे ठाकुर आप सब से हमसे कहीं दूर नहीं है किंतु तो दिखते क्यों नहीं है दिखते इसलिए नहीं है किनारायण हमारे चित्त में अभिमान है जिस दिन आपका अभिमान शून्य हो जाएगा जैसे जल का कोई आकार नहीं होता है रेफ्रिजरेटर में जो आप रखते हो जिस पात्र में जो टेम्परेचर जीरो होता है वही आकारवान बन जाता है वैसे ठाकुर का कोई एक आ, एक आकार नहीं है इसलिए भागवत में कहा गया अवतार है संख्या भगवान के अवतारों की कोई संख्या नहीं है जैसे जैसे भक्त चाहते हैं भगवान वैसे ही अवका अवतार लेकर आ जाते हैं तो जैसे जिस दिन हमारा चित्त अहंकार शून्य हो जाएगा अभिमान शून्य हो जाएगा उसी दिन आप परमात्मा को जिस रूप में निहारना चाहोगे जो चित्त में आपके आकार बसा होगा कि सीना जी के रूप में हमको दर्शन दें तो सीना जी के रूप में दे देंगे दर्शन बाल कृष्ण के रूप में दर्शन दे तो बालकृष्ण के रूप में दर्शन दे देंगे राम के रूप में आप चाहते हो तो राम के रूप में दे देंगे जो आकार आपने चित्त में बनाकर रखा है तदाकार होकर भगवान प्रकट हो जाएगा भगवान यदि दर्शन नहीं दे रहा है भगवान यदि हमारे आंखों का विषय नहीं बन रहा है तो इसमें दोष भगवान का नहीं है हमारे आपके अंतक करण का है ये अभिमान शून्यता हमारे जीवन में जिस दिन आ जाएगी उसी दिन ये भगवान का दर्शन हमारे जीवन में बिल्कुल सही रूप से प्रकट हो जाएंगे गोपियों के मध्य में ही महाराज चुनरी ओढ़ करके हैं गोपियां कहती हैं हा श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर भी कहते हैं हा श्याम सुंदर गोपियां खोजती हैं तो श्याम सुंदर भी खोजते हैं ये महाराज ऐसे अभिनयशील हैं ऐसे अभिनयशील हैं ये जो पाठ करते हैं वो पाठ को ऐसे ढंग से निभाते हैं कि दूसरा कोई पहचान न पाए कुंतीबुआ ने प्रथम स्कंद में अपनी स्तुति में ये बात बड़े सुंदर ढंग से रखी है अरे बड़े बड़े परम हंस लोग आपको नहीं पहचानते कुंती बुआ ने कहा कथम पश्चिम ही स्त्री में राग द्वेश पहचान पाऊंगी महाराज जैसे कोई नट अनेकानेक रूप धारण करके आ जाता है दर्शक पहचान नहीं पाते कि वही है जो अभी भिखारी बनकर आया था अब राजा बनकर आ गया है ऐसे भगवान भी हमारे मध्य में होने के बाद भी हम उनको देख नहीं पाते निहार नहीं पाते ने ंगना खोजा है यहां ऐसे ऐसे प्रयोग हैं मुझे तो गोपी गीत सुनाना है इसलिए वहां तक केवल भूमिका आपके सामने रख रहा जिससे आप समझ सको गोपी गीत क्या है गोपियों ने सब जगह पूछा वृक्षों से पूछा लताओं से पूछा तुलसी से पूछा कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय और जब तुलसी ने नहीं बताया तो बोले ये क्यों बताएगी तो मेरी सोत है सबसे पूछने के बाद जब नारायण इन्होंने कोई नहीं बताता है गोपियां खोजती हुई गईं तो देखा एक स्वर्ण लता गोपी मूर्छित पड़ी है अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यहां इनको श्री किशोरी जी के दर्शन हुए हैं एक निवेदन करूं आप सबके सन्मुख श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं है राधा रानी का नाम तो छोड़ दीजिए किसी भी गोपी का नाम नहीं है यशोदा मैया को छोड़कर के यशोदा मैया तो माँ है इसलिए यशोदा शब्द का प्रयोग कई बार है तो राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया गया क्या कारण है इसके पीछे हमने तो अपने महर्षि से कई कारण सुने किंतु तार्किक बुद्धि होने के कारण वो कारण हमारे समझ में नहीं आते थे महर्षि ने तो एक कारण ये भी बताया कि सुखदेव जी महाराज यदि एक बार राधा नाम कह देते थे तो छह महीने की समाधि लग जाती थी एक बार उनके मुख से यदि राधा नाम निकल पड़े तो समाधि षड भवे छः महीने के लिए समाधि में चले जाते थे मैं तो कभी नहीं समझ पाया कि कारण ऐसा हो सकता है क्या किंतु नर्ण हम तो अपने जीवन की घटना बताएं उसके बाद ही हम सरस किशोरी ये गुनगुनाते हैं किशोरी जी के अनुरक्त तो उसी के बाद हो गए हम उन्होंने उसी दिन से पकड़ लिया मैं वृंदावन ब्रं... से बर्शाना गया था महाराज श्री के किसी भक्त को लेकर के मैं किशोरी जी से न तो ज्यादा प्रेम करता था न तो कोई उनका भक्त था श्रीमद भागवत महापुराण की कथा करना प्रारंभ कर दिया था मार्से ये सुना था किंतु तो विश्वास नहीं था मैं वहां बैठा हुआ था जो भक्त गए थे वैष्णोजन श्री श्यामा जी के दर्शन कर रहे थे महल में बैठ करके ये शरीर भी वहीं बैठा था और कुछ भागवत के श्लोक गुनगुना रहा था मैं इतने में कोई संत आए वहां मैंने संत के दर्शन नहीं किए वो संत आकर के पीछे से श्री श्यामा का नाम लिया उन्होंने और इतने प्यार से किशोरी जी को पुकारा उन्होंने मैं आपको कैसे कहूँ उनके मुख से श्यामा का नाम निकला और हमारे नेत्रों से आंसुओं की बरसात होने लगी। मैंने देखा कि मैं ही नहीं रो रहा हूँ कई लोगों के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं उन्होंने हे किशोरी करके पुकारा था हे श्यामा करके पुकारा था उस पुकार में पता नहीं कौन सी मिठास थी कि मैं अपने को संभाल नहीं पाया बहुत बिलख विलख कर रो पड़ा जैसे किसी ने सर्वस्व छीन लिया हो मुझे लगा कि एक संत के कहने पर यह हमारे हृदय की दशा हो सकती है तो सुखदेव जी महाराज को जरूर छह महीने की समाधि लग जाती होगी नाम लेने में फर्क होता है हमने कई बार देखा है कि एक भजन कोई गाता है किंतु तो अपना कोई भाव नहीं बनता है वही भजन कोई वैष्णोजन गा देते हैं कोई रस में डूबा हुआ व्यक्ति गा देता है मीरा का एक पद मैं बचपन से सुनते आया हूँ कभी मुझे भाव नहीं बना मैं चाकर राखो जी मीरा कहती मुझे नौकरी में रख लो अभी मैं एक संत के पास गया था वृंदावन में हमारे श्री कृपा जी महाराज की थी वहाँ पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के यहाँ एक वैष्णो देवी गा रही थी ये भजन मीरा का मैं बिलक पड़ा क्या भाव था उनके बोलने का तो उच्चारण में बहुत बड़ा फर्क होता है जब कोई प्रेमी गाता है तो अपने आप वह हृदय तक जाता है और जो हृदय से निकली हुई वाणी होती वही हृदय तक जाती है मुझे लगा कि सचमुच में समाधि लग जाती होगी तो सुखदेव जी महाराज को यदि समाधि लग जाती तो कथा कौन सुनाता इसलिए उन्होंने किशोरी जी का नाम नहीं लिया अथवा गोपी नाम है गोपन शीला का जो अपने प्रेम को छुपाए उसका नाम गोपी है प्रेम छुपाने से कम होता है छुपाने से बढ़ता है मैं तो कई बार लोगों को गारंटी से कहता हूं आपकी साधना ठीक चल रही हो आपकी आराधना ठीक चल रही हो आपके अनुष्ठान आदि की विधि ध्यान आदि की विधि सही चल रही हो और आप लोगों को गा देना सप्ताह तब होगा जब वह अनुष्ठान आपका छूट गया होगा कोई ना कोई विघ्न आ गया होगा भागवत के पंचम स्कंद में यह बात कही गई है कि देवताओं को गुप्त रखने वाला व्यक्ति बहुत प्रिय है प्रेम को छुपाने वाला व्यक्ति प्रिय है छपाने वाला व्यक्ति प्रिय नहीं है तो जो प्रेम को छुपाती हैं, उन्हीं का नाम गोपी है तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा होगा जो गोपियां अपने प्रेम को छुपाती हैं उन गोपियों का प्रेम हम क्यों प्रकाशित करें किंतु ये प्रेम की बात कहनी जरूरी है क्यों कहनी जरूरी है कि संसार के लोग प्रेम समझेंगे कैसे कि प्रेम कहते किसे हैं हमारे पूजश्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे प्रेम और वासना में बाल बराबर अंतर है प्रेमी व्यक्ति भी वैसी ही क्रिया करता है और वासनावान व्यक्ति भी वैसी क्रिया करता है किंतु कैसे पता चले कि ये प्रेमी है कि वासनावान है उसका पता केवल अंतकरण से ही चलता है प्रेमी तत् सुख सुखित्व की भावना से क्रियाएं करता है तत् सुख सुखित्व की भावनाएं मने अपने प्रीतम को जिसमें सुख मिले जिसमें आनंद मिले वो क्रिया प्रेमी करता है और वासनावान व्यक्ति अपने को सुखी बनाने के लिए क्रिया करता है अब हम प्रीतम को सुखी बनाना चाहते हैं या स्वयं सुखी बनना चाहते हैं इस वेद को तो हम आप स्वयं समझ सकते हैं तो गोपांगनाओं का जीवन अपने को सुखी बनाने के लिए नहीं था श्याम सुंदर को सुख देने का मन था श्याम सुंदर को रस देने का मन था इसलिए गोपी गोपी हैं गोपन गोपनशीला हैं प्रेम को छुपाती हैं छपाती नहीं हैं इसलिए सुखदेव जी महाराज ने किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया किंतु हमारे टीकाकारों ने अनया राधित नूनम बताया कि श्री जी हैं इनको पाकर गोपांगनाओं ने कारी किशोरी जी आपको भी लेकर यहां आए थे वो वर्णन है कि श्याम सुंदर उनको लेकर के वहां से निकले थे और श्यामा का सुंदर श्रृंगार किया था पुष्पों से और श्यामा को कहा कि चलो निकुंज में किशोरी जी ने कहा कि मैं थक गई हूं मैं नहीं जा सकती हूँ तो श्याम सुंदर ने कहा चाओ हमारे कंधे पर आरूढ़ हो जाओ इनको भी मान तो था ही ठाकुर जी इनका मान भी समाप्त करना चाहते थे जो ये कंधे पर आरूढ़ होने के लिए गई श्याम सुंदर तिरोहित हो गए शाम थे और श्याम सुंदर को न देख करके वह मूर्छित हो गई थी स्वर्णता के समान आज गोपियाँ इनको पाई हैं और पाकर करके नारायण श्याम को ढूंढने के लिए महाराज ये वहाँ से निकल कर कल, कल करती हुई कालिंदी के तट पर आई और जब ये कालिंदी के तट पर आईं, तो सब श्याम सुंदर के चिंतन में तदारूप हो गई थी तदालाप हो गई थी इन गोपियों ने कहा कि अब हम श्याम सुंदर को खोजेंगी नहीं क्यों खोजोगी नहीं बोले खोजने में एक तकलीफ है किसको तकलीफ है तुम्हें बोले मुझे नहीं श्याम सुंदर को रात्रि का समय है मैं खोजूंगी और वो छुपेंगे तो उनके पैरों में पादत्राण नहीं है कहीं काटे न लग जाए कहीं उनका उत्तरी उलझ न जाए और उलझ जाए तो उनको कहीं श्रीअंग में काटे न लग जाए कहीं उनको खून न आ जाए कहीं पीड़ा न हो जाए इसलिए अब हम उनको खोजेंगे नहीं अब हम उनको पुकारेंगे तो कलकल कल, -कल करती हुई कालिंदी के कूल पर जो गोविंद गोविंद को पाने के लिए गोपियों ने गीत गाया है उस गीत का नाम है गोपी गीत गीत इसे इसलिए कहा गया क्योंकि प्रेमी के चाल का नाम नृत्य है और प्रेमी की वाणी का नाम संगीत है ऐसा नहीं कि गीत वही गाता है जो बहुत बड़ा विद्वान हो हमारे महारि ने तो वर्णन किया है कि हमारे ये ब्रजवासी जन आप लोग कभी ब्रज के गांव में जाना तो आप देखोगे छोटी छोटी बालिकाएं गीत गाती हैं और नाचती हैं वो नाच कहीं से सीख करके नहीं आई हैं कि महाराज वो मद्रास से सीख करके अमुक नृत्य आई हैं अमुक नृत्य आई हैं कहीं से कोई नृत्य सीखा नहीं है न किसी स्कूल में नृत्य सीखने के लिए गई हैं कि उन्होंने इस स्कूल में जाकर नृत्य सीखा हो किंतु तो तब भी नाचती है और उनका नृत्य भी बड़ा भावपूर्ण होता है कारण क्या है उनके चित्त में प्रेम भरा हुआ है प्रेमी की बोली ही संगीत है और प्रेमी की वाणी जो है वह गीत है और प्रेमी की जो चाल है वह नृत्य है कदम वरे चली अयो कटीरी आंखनवारी वारी यह कोई कविता बहुत बड़े विद्वान की नहीं है सामान्य ब्रजवासी की है किंतु इसमें अलंकार भरा हुआ है छंद प्रबंध भरा हुआ है जो रस बरस रहो बरसाने जो रस बरस रहो बरसाने सो रस वैकुंठों में ना अब ये देखिए ये कविता जो हिंदी जगत के जानकार है इसमें कैसा अलंकार भर दिया गया है जो रस बरस रहो बरसाने सो रस वैकुंठों में ना किंतु ये कविता कुछ आस कवि की नहीं है किसी विद्वान की नहीं है।, कि नहीं है ये ब्रजवासी किसी प्रेमी की है जब चित्त में प्रेम जगता है तो कवित्व तो अपने आप स्फुर्त हो जाता है तो प्रेम में डूब कर के रस में डूब कर गोपियों ने गीत गाया है इसलिए इसका नाम गोपी गीत है गोपियों के द्वारा गाया गया गीत अच्छा यहाँ गोप्या ऊंचू है हमारे श्री बल्लभाधीश ने और हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज ने इन दोनों महापुरुषों ने ये माना है कि उन्नीस प्रकार की गोपियाँ हैं इसलिए उसमें 19 श्लोक हैं एक एक महाराज मंडल की एक एक गोपी 19 प्रकार के मंडल बताए श्री बल्लवाधीश ने और हमारे श्री गौड़ेश्वर संप्रदाय के तो चार मंडल मानते हैं तो क्या सब गोपियों ने एक साथ मिलकर गीत गाया है हमारे श्री वल्लभाधीश का मानना है तो एक एक मंडल ने गाया तो एक एक श्लोक हो गया और कई संतों का ये मानना है कि सब ने मिलकर के एक साथ गीत गाया क्यों भाई सब ने मिलकर एक साथ गीत कैसे गाया जा सकता है क्योंकि रचना कोई पुरानी तो थी नहीं जैसे कोई भजन है और आप सबको याद हो यहाँ से गाया जाए तो आप सब गुनगुना सकते हो किंतु यदि कोई नई रचना हो अभी हम व्यासपीठ से वो रचना रचें और गाएं तो आप सुनकर के तो गा सकते हो किंतु तो साथ नहीं गा पाओगे क्योंकि उसके शब्द विन्यास बिल्कुल अलग अलग होंगे तो इन गोपियों ने एक साथ कैसे गा लिया क्या ये गोपी गीत पहले रच दिया गया था पहले रचा नहीं गया था ये सब गोपियां एक ही धरातल पर पहुंच गई थी इसलिए एक धरातल पर पहुंचे हुए व्यक्तियों के विचार ही नहीं शब्द भी एक होते आज मैं मरजस्वी का गोपी गीत पढ़ रहा था तो महाराष्ट्री ने स्मरण किया महाराज जी के एक मित्र थे बहुत विलक्षण मित्र थे उनके वो और बहुत विद्वान भी थे बचपन के साथी थे महाराज श्री के उनका नाम था श्री सुदर्शन सिंह चक्र दिव्य महापुरुषों की कविताएं ऐसी ऐसी हैं ऐसे ऐसे रचनाएं हैं महाराज श्री के ग्रंथों को लिखना उन्ही प्रारंभ किया था सबसे पहले महाराज जी के बचपन के दोस्त थे वो घर में एक साथ रहते थे और साथ में ही निकले थे महर्षि ने तो संन्यास ले लिया उन्होंने सन्यास नहीं लिया भागवत के भी कितनी रचनाएँ उस महापुरुष की हैं तो महाराज जी ने कहा कि उन्होंने तो वहाँ गोपी गीत के प्रवचन में नाम नहीं लिया उनका बोले हमारे मित्र ने मुझे पत्र लिख करके स्मरण कराया मुझे बहुत दिन जब दूर रहे होंगे तो कहा एक बार दोनों मित्र अयोध्या में दर्शन करने आए थे अयोध्या के दर्शन करने के बाद बिहार में कहीं जाना था महारषि की जीवन चर्चा में उनकी चर्चा है वाक्य की तो जब बिहार में कहीं जाना था वहाँ से ट्रेन में तो ट्रेन खाली थी तो ये दोनों बैठ करके गप मारने लगे होंगे तो महारि ने कहा कि ऐसा करो इधर उधर की चर्चा न करें हम एक डब्बे के कोने में तुम बैठो दूसरे में मैं बैठता हूँ और हम लोगों ने जो दर्शन किया है अयोध्या में वो दर्शन को अपने वाक्यों में लिखते हैं तो उन्होंने महाराज लिखा दोनों ने लिखा और जब बाद में मिले तो कहा कि तुमने क्या लिखा दिखाओ उन्होंने कहा तुमने क्या लिखा दिखाओ तो जब दोनों ने मिलाया तो भाव ही एक नहीं थे उसकी वाक्य रचना और शब्द शैली भी एक थी तो महर्षि ने कहा है जब विचार दोनों के एक मिल जाते हैं धरातल एक मिल जाता है तब निश्चित रूप से वाणी एक हो जाती है तो गोपांगनाएं सब एक धरातल पर है सबकी चित्त की वृत्ति एक स्थिति पर है तो गोपियां गोविंद से प्रार्थना करती हैं ये बहुत प्यार और ये जितना भी प्रयोग किया गया है तोम पुरुष का प्रयोग है सामने श्याम सुंदर को जान करके कि वो हमारी वानी सुन रहे हैं बहुत दूर नहीं है भगवान हमारे समीप ही हैं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उनको सुनाती हुई गोपियाँ कह रही हैं जयति ते दिकम जन्म नाम ब्रजा ब्रज श्रेयत इंदिरा सत्स्व दत् दयित दृश्यता तो यही धृता सवाहा त्वाम विचिन्वते इन गीतों के भाव अब हम कल व्यक्त करेंगे कल से हम लोग प्रारंभ में आप लोग समय से आ जाइएगा गोपी गीत का पाठ भी करेंगे क्योंकि ये गोपी गीत छप करके भी आपको मुझे लगता है आज से दस साल पहले मैंने कहीं बंगलोर में गोपी गीत सुनाया था उसके ये गोपी गीत के कुछ कागज पड़े हुए थे तो मैं लेकर के भी आ गया दस साल से ज़्यादा हो गए होंगे इसको सुनाए हुए उस समय तो इसमें गोपी गीत पाठ पूरा है जिन लोगों को गोपी गीत का पाठ करना हो तो हम लोग प्रारंभ में सब मिल करके इसको गुनगुनाएंगे आप सो लोग उसका भी आनंद लीजिएगा और श्लोक देख करके आप उनका रसस स्वादन कर सकते हैं मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी श्लोक हो जाए अब चार दिवस ही अपने पास से रह गए हैं तो आज का दिवस तो भूमिका में ही मैंने किया कि वैष्णोजनों को तो पता था कि गोपी गीत क्या है किंतु जो हमारे नए नए सत्संगी हैं जिनको गोपी गीत का पता ही नहीं है उनके लिए भूमिका मैंने ये आज बताई है और इस गोपी गीत को सुन करके भगवान प्रकट हो गए हैं आप भी भाव से सुनेंगे और भाव से इसको गुनगुनाएंगे, ये शरद ऋतु का ही पावन पवित्र वातावरण है निश्चित रूप से आपके भी अंत कर्ण में वह ठाकुर दर्शन देगा और आपके जीवन को भी धन्य करेगा तो कैसे गोपियाँ गीत गाती हैं और कैसे भाव गोपियों के हैं किस राज्य में बैठकर इन भावों को गुनगुनाया है उन्होंने पहले तो मैं इसका बहुत पाठ करता था किंतु तो अब एक भी इस्लोक गुनगुनाता हूँ तो हृदय भराता है तो कितने अंतरंग भावों से ऐसे डूब करके गोपियों ने इस गीत को गाया है उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र उनके ही चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित अभी हम सब लोग मिलकर के एक भजन का आनंद लेंगे भजन को गुनगुनाते हुए आप श्री श्रीनाथ जी भगवान के हवेली के दर्शन करते हुए आप पधारिएगा पहले एक भजन को बड़े डूब करके इस भजन का आप आनंद लीजिएगा शायद साढ़े बजे तक दर्शन होते हैं न हवेली के दर्शन कितने टाइम तक है? साढ़े सात ना आ, तो एक भजन के बाद फिर हम सब लोग दर्शन करके पधारेंगे यहां से सब लोग एक भजन का आनंद ले बोलो भक्त भगवान की शाम प्यारे कोई गम कमारा है तुझको पुकारे कोई कम कमारा है तुझको तो चरणाम्रत स्वाद चखा करके के का फिर प्याला पिलाया है क्यों बस एक ही बार हंसा करके laa चित लखाना चरित्र सुनावे वह सुंदर शाम को जाने क्या मन में न बसा मन मोहन तो वह हान किसी पर जिस बंदर ने पिमली चखी वह स्वाद सुधा पहचाने क्या जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह